संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व हस्तिनापुर में कुंती और पांडवों का आगमन तथा पांडु की अंत्येष्ट क्रिया वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय पांडु की मृत्यु देखकर दिव्य ज्ञान सम्पन्न महर्षियों ने आपस में सलाह की उन्होंने सोचा कि परम यशस्वी महात्मा पांडु अपना राज्य और देश छोड़कर इस स्थान में तपस्या करने के लिए हम तपस्वियों की शरण आए थे उन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों और पत्नी को धरोहर के रूप में सौंप स्वर्ग की यात्रा की है अब हम लोगों के लिए उचित है कि उनके पुत्र अस्थि और पत्नी को ले ले, ले चलकर कर वहाँ पहुँचा दें यही हमारा धर्म है ऐसा विचार करके तपस्वियों ने भीष्म और धित्राष्ट के हाथों पांडवों को सौंपने के लिए हस्तिनापुर की यात्रा की थोड़े ही दिनों में वे लोग हस्तिनापुर के वर्धमान द्वार पर आ पहुँचे अनेक चारण आदि देवताओं के साथ मुनियों का आगमन सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ वे अपने बाल बच्चों के साथ उनके दर्शन के लिए आने लगे उस समय सवारी से और पैदल आने वाले चारों वर्णों के लोगों की बड़ी भीड़ ही हो गई उस समय किसी के मन में भेदभाव नहीं था भीष्म सोमदत्त बाल्धिक धित्राष्ट्र बिदुर सत्यवती काशीराज की कन्या गांधारी और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र कुमार सभी वहाँ आए सब उन महर्षियों को प्रणाम करके बैठ गए भीड़ का कोलाहल शांत हो जाने पर भीष्म ने ऋषियों का सत्कार किया और अपने राज्य तथा देश का कुशल समाचार निवेदन किया सबकी सम्मति से एक ऋषि ने खड़े होकर कहना शुरू किया गुरुवंश शिरोमणि राजा पांडु ऋषियों का त्याग करके सतसिंग पर रहने लगे थे वे तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे परंतु दिव्य मंत्र के प्रभाव से धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर वायु के अंश से भीमसेन इंद्र के अंश से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव का जन्म हुआ है पहले तीनों कुंती के पुत्र हैं और पिछले दोनों माद्री के। इनके जन्म वृद्धि वेदाध्यन को देखकर राजा पांडु की बड़ी प्रसन्न को प, बड़ी प्रसन्नता होती परंतु आज सत्रह दिनों की बात है कि वे लोकवासी हो गए माद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गई अब आप लोग जो उचित समझे वह करें ये है उन दोनों के शरीर की अस्थियां और ये हैं उनके पुत्र आप लोग इन बच्चों और इनकी माता पर कृपा रखें साथ ही प्रेत कार्य समाप्त हो जाने पर राजा पांडु के लिए पितृमेध यज्ञ करें इतना कहकर वे ऋषि और उनके सभी साथी अंतर्ध्यान हो गए सभी लोग इन सिद्ध तपस्वियों का गंधर्व नगर के समान दर्शन करके बड़े विस्मित हुए अब राजा धित्राष्ट्र ने आज्ञा दी कि विदुर तुम तो महाराज पांडु और महारानी माद्री की अंत्येष्टि क्रिया राज्योतिष सामग्री से कराओ और उनके लिए पशु वस्त्र अन्न तथा आवश्यक धन का दान करो विधुर ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और भीष्म की सम्मति से गंगा के परम पवित्र तट पर और क्रिया संपन्न कराई उस समय पांडव के वियोग से दुखी होकर सभी रो रहे थे मंत्रियों ने सबको समझा बुझा शांत किया पांडवों ने सगे संबंधियों ने तथा ब्राह्मण आदि पूर्वासियों ने श्राद्ध के उपलक्ष में बारह दिन तक भूमि शयन किया नगर में कहीं भी हर्ष का चित्र तक नहीं दिखाई दिया कुंती धृतराष्ट्र और भीष्म ने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर राजा पांडु का श्राद्ध किया ब्राह्मणों को भोजन कराया दक्षिणा में बहुत से रत्न और अच्छे अच्छे गांव दिए सूतक समाप्त हो जाने पर सब लोग हसिनापुर से लौट आए